महफिल एक अहकशा में हमारे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों सितंबर महीना हमें दो कारणों से विशेष लगता है पहला इस महीने की 14 तारीख को हिंदी दिवस मनाया जाता है और दूसरा 28 तारीख को हम सबकी प्रिय लता मंगेशकर का जन्मदिन आता है इन्हीं दो कारणों से आज की हमारी यह महफ़िल साहित्य को समर्पित है यानी हम आज लता जी की आवाज़ में एक नज़्म सुनेंगे लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आज हमने जिस नज़म का चुनाव किया है उसे एक राजनीतिज्ञ ने लिखा है राजनीति और साहित्य यदि आपसे पूछा जाए कि राजनीति में साहित्य को लेकर आपको सबसे पहले किनका नाम याद आता है तो निस्संदेह आपका उत्तर एक ही इंसान के पक्ष में जाएगा और वे इंसान हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के पक्षपात से दूर हम साहित्य में अटल जी के योगदान को महत्वपूर्ण मानते हुए उनकी रचना को इस महफिल का हिस्सा बना रहे हैं अटल जी की इस रचना का चुनाव करने के पीछे एक और बड़ी शक्ति है और उस शक्ति का नाम है स्वर कोकीला जिन्होंने इसे गाने से पहले कहा था मैं उन्हें एक कवि की तरह देखती हूं और वे मुझे एक गायिका के तौर पर हमारे बीच राजनीति कभी भी नहीं आती दोस्तों मेरी इक्यावन कविताएं वाजपेयी जी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है अटल बिहारी वाजपेयी को काव्य रचनाशीलता एवं रसासवाद विरासत में मिले हैं उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर रियासत में अपने समय के जाने माने कवि थे वे ब्रिज भाषा और खड़ी बोली में काव्य रचना करते थे पारिवारिक वातावरण साहित्यिक एवं काव्यमय होने के कारण उनकी रगों में काव्य रक्त तिरस घूम रहा है उनकी सर्वप्रथम कविता ताजमहल थी कभी हृदय कभी कविता से वंचित नहीं रह सकता साथियों राजनीति के साथ साथ समष्टि एवं राष्ट्र के प्रति उनकी वैयक्तिक संवेदनशीलता प्रकट होती रही है उनके संघर्षमय जीवन परिवर्तनशील परिस्थितियां, राष्ट्रव्यापी आंदोलन और जेलबाज सभी हालातों के प्रभाव एवं अनुभूति ने उनके काव्य में अभिव्यक्ति पाई है साथियों बात जब अटल जी की कविताओं की ही हो रही है तो क्यों न इनकी कुछ पंक्तियों का आनंद लिया जाए ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते पौधे नहीं उगते ना घास ही जमती है जमती है सिर्फ बर्फ जो मौत की तरह ठंडी और कफन की तरह सफेद होती है न वसंत हो न पतझड़ हो सिर्फ ऊंचाई का अंधड़ मात्र अकेले पन का सन्नाटा मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना गैरों को गले न लगा सकू इतनी रुखाई कभी मत देना कभी मत देना गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना दोस्तों अटल जी ने कितनी सुंदर बात कही है अपनी इस कविता ऊंचाई में रचनाएं तो और भी कई सारी हैं लेकिन वक्त और जगह की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए आइए आज की नज़ से रूबरू होते हैं आओ फिर से दिया जलाएं। एक ऐसी नज़म है जो मन से हार चुके और पथ से बटक चुके पथिकों को फिर से उठ खड़ा होने और सही राह पर चलने की सीख देती है शुद्ध हिंदी के शब्दों का चुनाव अटल जी ने बड़ी ही सावधानी से किया है इसलिए कोई भी शब्द अकारण आया प्रतीत नहीं होता साथियों अटल जी ने इसे जिस खूबसूरती से लिखा है उसी खूबसूरती से लता जी ने अपनी आवाज़ का अमली जामा पहनाया है इसे इन दोनों बड़ी हस्तियों के बीच अपने आप को संयत रखते हुए मयूरेश भाई ने भी इसे बड़े ही सौम्य और सरल संगीत से संवारा है लेकिन दोस्तों इस गीत की जो बात सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है वह है गीत में बच्चों का एक स्वर में हुक भरना दोस्तों यह गीत अंतरनाथ एल्बम का हिस्सा है जो साल 2004 में रिलीज हुआ था और जिसमें अटल जी के लिखे और लता जी के गाय सात गाने थे अटल जी और लता जी की यह जोड़ी कितनी कारगर है यह तो इसी बात से ज़ाहिर है कि अंग्रेजी में अटल को उल्टा पढ़ने से लता हो जाता है दोस्तों यह बात खुद लता जी ने कही थी इस एल्बम के रिलीज के मौके पर साथियों इसी ट्रिविया के साथ चलिए हम और आप सुनते हैं यह नज़म और हम आपसे इजाज़त लेते हैं अगली महफिल एक कहकशा तक खुदा हाफिज़ साथियों आओ फिर से दिया जलाए आओ फिर से दिया जलाए फिर से दिया जलाए आओ फिर से दिया जलाए दोपहरी में अंधियाारा सूरज पर छाई से हारा मरी दोपहरी में अंधियाारा सूरज पर छाई से हारा अंतर तम का निचोड़े गुछी हुई